ब्रह्मा कुमारी कम्युनिटी रेडियो जन जागृति लाए लाई रे साथियों ज्ञान का खजाना खुशियों का तैराना ले आया नया जमाना अपना रेडियो मधुबन मधुबन मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो नाइन पॉइंट रेडियो आया सुप्रभात नई किरण है लाया सबके मन किता प्रभु से मिलाया आया सुप्रभात नई किरण है लाया सबके मन किता प्रभु से मिलाया देता आशियाना अपना रेडियो मत बन अपना रेडियो मत बन सुनते रहो मुस्कुराते रहो हाँ सुनते रहो मुस्कुराते रहो नाइट वो पो, वो रेडियो भरो उड़ान जियो जिंदगी खुशी के नग गाओ यही बंदगी खाता मुस्कुराना अपना रेडियो मत बन अपना रेडियो मत बन सुनते रहो मुस्कुराते रहो 90.4 रेडियो मत बन सुबह सुबानी देखो शाम है सुहानी दादी दी माँ की हमें सुनाए सुंदर सी कहानी करता सबर सुहाना अपना रेडियो मधुबन अपना रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ब्रह्मा कुमारीज कम्युनिटी रेडियो जन जागृति लाए रे सारियो का खजना खुशियों का तराना ले आया नया जमाना अपना रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट काव्य और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है श्रोताओं आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में हर रोज एक नए कवि को आपके साथ जोड़ते हैं कार्यक्रम में हम उन्हें बुलाते हैं स्वागत करते हैं उनका और उनकी कुछ रचनाओं को आपके नजर करते हैं कार्यक्रम के तहत तो इसी तरह हम आज भी एक नए कवि को आपके साथ जोड़ने का एक मौका हमें मिला है तो मैं सबसे पहले हमारे साथ नवल वर्मा जी हैं सही फरमाया आज हमारे साथ एक नई कवित्री हैं जिनका नाम है श्रीमती आरती खेडकर अच्छा तो प्रोग्राम की शुरुआत है सम्मान से तो आरती केड़ेकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में काव्य और गीतों का सरगम में बहुत बहुत नमस्कार नवल जी तो आरती केड़ेकर जी जैसे की आप बहुत समय ऐसी साहित्य ऐसी जुड़े हुए है तो हम चाहते है की आप कितने समय ऐसी जुड़े हुए है थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अपना परिचय शब्दों से दीजिए मैं सन 1978 से साहित्य से, से जुड़ी हूँ और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ और वाराणसी का माहौल उस समय का आपको पता ही है साहित्य और संगीत से सराबोर रहा करता था कवियत्रियों की बड़ी कमी थी उस समय जब मौका मिला तो मुझे देखा गया तो परखा गया उन साहित्यकारों के द्वारा वाराणसी बहुत उच्च स्तर की नगरी है उस समय काफी मुझे माहौल मिला और आगे बढ़ती चली गई उसके बाद कर्मस्थली मेरी ग्वालियर बनी जी अच्छा कर्मस्थली वाराणसी है तो कर्मस्थली ग्वालियर बनी और यहाँ के उच्च कोटि के साहित्यकारों ऐसी जुड़ने का मौका मिला चाचा शांति स्वरूप और मुकुट बिहारी सरोज और जी जगदीश तोमर जी अग्रवाल इन सब लोगों के सानिध्य में बैठ कर के वीर मिश्री में बैठ करके मैंने यहाँ पर यह कविता पाठ शुरू किया तो 1980 के दशक में आपने ये शुरुआत की 1980 के दशक और उसमें जो सबसे पहला आपका परफॉर्मेंस कहां पर हुआ था और आपने कैसे किया थोड़ी सी कहानी हमें सुनाई वाराणसी में छात्रावास है हिंदू विश्वविद्यालय तो यहाँ पर आपके ग्वालियर दूरदर्शन के संतोष अवस्थी जी जी वहाँ पर सीनियर थे हमारे नहीं, नहीं। मैं मैं उससे लॉ कॉलेज में थी तो उन लोगों के आमंत्रण पे हम लोग गुर्डू छात्रावास में पहली बार हमने वहाँ से प्रारंभ किया था संतोष अवस्थी जी उस समय वहाँ पर थे अच्छा। उन्होंने मुझे सुना उस समय गीत मैंने पहला सुनाया था वहाँ पर अपना तो काफी लोगों को अच्छा कर लगा वाराणसी में बेदड़क बनारसी जी थे उस समय अच्छा अच्छा। बेदड़क बनारसी जी और रेवती रवन चकाजक बनारसी जी ग्वालियर <laughs> के मिले में आयु इन लोगों के सानिध्य बैठ करके मतलब मेरा संपर्क बड़े अच्छे लोगों से रहा और आज एक बार के भी दुनिया में, में मेरा वहाँ था स्थान बना क्या उसके कारण मैं बात ज्यादा वाराणसी दूरदर्शन रेडियो में भी हमारा बुलावा आता रहा तो बहुत रहा है, है। आरती जी हम वो पहली रचना सुनना चाहेंगे जो आपने वाराणसी में शुरुआत में हाँ, आपने की थी वो गीत मेरी किताबों में नहीं है लेकिन मैं वो जरूर थोड़ा सा हाँ है। गीत है उसकी चार पंक्तियाँ सुना रही हूँ जी जी स्वागत स्वागत तू तो है तेरी पानी की तमंदा क्या करूं तू तो एक खाब है पर दिल ही मानता नहीं देख र है मैं क्या करूं तू तो एक खाब है जी <laughs> बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लग रहा था आरम्भिक गीत था जी जी जी बहुत स्टार्टिंग थी तो रही जाती है। नहीं सही बात है। आगे, तो आगे तो आप निकल ही गए <laughs> अब... निखरी हुई कोई झलकी अब आप हमारे सामने रख दो है कि तो ज्यादा अच्छा होगा अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो अब आप क्या सुनना चाहेंगे आपके पास देशभक्ति वाला कोई अच्छा रचना हम सुनना चाहेंगे आपको जी जी है न स्वागत है की मैं जो देशभक्ति की बहुत बड़ा गीत है लेकिन अब मैं उसे गाकर नहीं हाँ हा, हाँ शब्दों हा। में ज्यादा अच्छा लगेगा जी जी कि आज फिर इस धरा ने श्रृंगार किया है कुछ नया क्या बात आज फिर इस धरा ने श्रृंगार किया है कुछ नया इसके गौरव गान की कथा में भी है कुछ नया इसके गौरव गान की कथा में भी है कुछ नया देखिए इसकी उन्नति की बढ़ते शिखर पर चढ़ते चरण इसकी आन पर मिटने को तत्पर है सैनिक हरक्षण जी इसकी पावन मिट्टी से हर भारतवासी मोहित है इसकी पावन मिट्टी से हर भारतवासी मोहित है इसकी हरेक अडा पर हर वासी मोहित है जी इसकी पावन मिट्टी से हर भारतवासी मोहित है इसकी हरे कदा पर हर पृथ्वीवासी वासी है अग्रणी है विकास पद पर अग्रणी है विकास पथ पर पृथ्वी पर कायम एक विशाल हर देशों से अधिक निकरा अपना भारत वतन विशाल कि हर देशों से अधिक निकरा अपना भारत निशान के मरने के बाद भी यह काया तुम्हारे काम आए क्या ये मातृभूमि जो स्वप्न तेरे तारों में गुथी गई है ये मातृभूमि जो स्वप्न तेरे तारों में गुथी गई है नवयुग की भविष्य रचना भाव भूमि से रची गई। है कि नवयुग की भविष्य रचना पाव से रची गई है कि मरने के बाद भी यह काया तुम्हारे काम आए क्या बात कि मरने के बाद भी यह काया तुम्हारे काम आए सफल हो जीवन तब मेरा सफल हो जीवन तब मेरा यदि पुनर्जनम नहीं हो जाए पुनर्जन नहीं हो जाए क्या बात वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब आरती जी बहुत आप, अच्छा पसंद लग लग आए, जी बहुत पसंद आई आपकी जो गजल है न ये वक्त अजीब है सुनना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल जी मैं सुनाती हूँ आपको हाँ मैं ये भी कहना चाह रही थी कि इस गज़ल से मेरी जो सही पहचान जो है इस गजल के बाद से बनी ये भी मुझे वाराणसी में इस गजल ने बाद में काफी उठाया ये दो तीन साल बाद लिखी गई संतरासी अच्छा अच्छा हाँ क्या बात है जी सुनाती हूँ ये वक्त अजब है क्या क्या ये दिखाता है ये वक्त अजब शह है क्या क्या ये दिखाता है आकाश पे ले जाकर धरती पे गिराता है आकाश पे ले जाकर धरती पे गिराता है आगे देखिए इंसान का दिल क्या है क्या बात है आइए लगाता है देखिए नान जी और जी। आप जो साथी है हाँ हाँ उनको मैं अंतिम शेर प्रस्तुत हाँ करी सौगते देखेगा स्वागत है आपकी नजर है कि धीरे होने से आप कुछ भी तो नहीं होगा था था है क्या पर तेरा नहीं होना आ, ए दोस्त सता है ये वक्त अजब शह है क्या क्या ये दिखाता है क्या आकाशी पे ले कर धरती पे बारे? है। बहुत खूब धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भाई बड़ा अच्छा, अच्छा लगे समा बांध दिया आपने एक समा बांध दिया आपने कार्यक्रम में चार चांद लग गए हैं अरे आप लोग इतनी दी हमें <laughs> नहीं नहीं फिर भी आपके शब्दों में जो कमाल है और रचना की जो कमाल है वो काबिल तारीफ है और पहला नाम मेरा शालीनी काबिले था अच्छा अच्छा अभी मेरी एक किताब और, और बात आरती रचना लिखते, लिखते आपके जीवन में कई ऐसे कहते है इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है आप इस साहित्य के साथ जुड़ने के बाद आपके जीवन में कब ऐसा मोड़ आया जहाँ पर आपको लगा की ये क्या हो रहा है किस तरह फिर आप उससे उभर के तो ये बात हाँ ये बात तो आपकी सही है तार चढ़ाव कवि के जीवन में काफी आते हैं खासतौर तो से यदि वो कोई एक रचनाधर्मी है कलाकार है साहित्यकार है कवि है तो ज्यादा किसी के द्वारा रोका जाता है आगे बढ़ने से और लेकिन मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई अच्छा। जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में ज्यादा प्रस्तुति दी इस मामले में बड़ी सुखी प्राणी थी की मायके से ज्यादा तो फादर, फादर, तो नहीं, थे, लेकिन लेखन में थी। मेरे पापा थे, नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया काफी उन्होंने ग्रैंड फादर भी हमारे लेकिन सबसे बड़ी बात दूसरे घर में आने के बाद सबसे बड़ा पात्र रहता है की चलो कोई कहता है की नहीं आगे बढ़ना है लेकिन एक मराठी समाज में होने के कारण आगे तो रहता है मराठी समाज ये तो आप मानते होंगे मेरे ससुर थे बालकृष्ण सीताराम खेड़ हजब तो थे ही मेरे साथ अशोक खेड़ एडवोकेट है ग्वालियर के, के। नहीं। नहीं। नहीं। तो मेरे ससुर ने मुझे आते ही पंद्रह दिन भी नहीं हुए थे मुझे ग्वालियर की साहित्य सभा में ले जाकर करके उठा दिया हाथ पकड़ के ले और बारह बजे तक वहाँ चलता रहा कार्यक्रम मेरी रचनाएं भी सुनी फिर घर लौट के आ मेरी मदर इन लॉ बहुत जोर से चिल्लाई बहू अभी नहीं नहीं आई है उसको तुम सर पे चढ़ा लो फिर बाद में पछताओ लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने मुझे जो मार्ग दिखाया वो मेरे गुरु भी रहे ससुर भी रहे और उनको मैं उन मेरे से ज्यादा उनको पिता की श्रेणी में नहीं मेरे ग्रैंडफादर वाली श्रेणी में चले गए ससुर और पिता तो रहे नहीं वो मतलब बीच का पूरा कम्युनिकेशन गैप का था और उन्होंने मुझे बहुत मतलब उनके कारण ग्वालियर में मुझे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की कहानियां तो बहुत सारी हैं। कभी किसी के द्वारा अपमानित किया गया कभी किसी के द्वारा मान दिया गया मतलब ऐसा है कि जिसने मुझे हड़द किया उससे ज्यादा बढ़ाने वाले आगे मिल गए तो वो हर्ट लगा मुझे काफी तकलीफ हुई थी मुझे लोगों ने पहली श्रेणी से ग्वालियर में अरे पीछे अरे रहने दीजिए आप तो अब कहाँ करेंगे लेकिन हिम्मत बहुत थी मुझ में मैं उनसे भी लड़ कर के आगे बढ़ी फिर मेरे यहाँ पर गुरु है जिवाकर विद्यालकार काफी नाम है उनका आप जानते हो जगदीश तोमर प्रेमचंद सीजन के है उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया बहुत सहायता करी कटारिया जी हमारे साथ है रमेश कटारिया जी, जी, जी। प्रकाशन भी करते हैं अच्छी किताबों का उन्होंने मेरी किताब निकाली जमीन से फलक तक सुगंधा मेरी पहली किताब है अच्छा अच्छा जिस, जिसका वो हुआ था विमोचन सुलोचना रंगे राघव उनके तो हुआ था यूनिवर्सिटी में क्या बात क्या भाई तो इतना ही बस इसका सौ आगे मिल गया सबसे 2000 के बाद उन्नीस सौ सन्तानवे अंठानवे की बात है उसके बाद सुगंधा का विमोचन हुआ उसके बाद दस 12 सालों में मेरे इसमें कभी नहीं। कोई नहीं। नहीं। बहुत ही अच्छी आपने तरक्की भी पाई है और हर मुश्किलों को आप आसानी ऐसी पार कर चुके हैं आपके शब्दों से लगता है आपको तबज्जो भी मिलते गए और कुछ आगे पीछे जो हुआ उसको आपने डोंट केयर करते हुए आगे गए हैं एक छोटा सा शेर है जी, कि हमारे की हमारे कतल की साजिश न करना तुम्हारा रूट के जाना ही बहुत है <laughs> बहुत खूब। <खुण। laughs> चलिए, अब मैं आपको गजल सुनाती हूँ गजल के शेर ई बसा गए न अब तुम उजाड़ उजाड़िया बसा गए न अब तुम उजाड़ो पिया जिंदगी काज है मैंने सदियों पिया गए न अब तुम उजाड़ो पिया जिंदगी काज है मैंने सदियों पिया ढेर सारी ये खुशियाँ तुम्हारे लिए ढेर सारी ये खुशियाँ तुम्हारे को जरा तुम मनाओ पिया रुख दिल को जरा तुम मनाओ पिया कि जो हवा रेली ती ती नी जरा मान जाओ पिया अगला देखे के हार और जीत का फैसला कब हुआ बचाओ पिया कि चेतना मेरे दिल की मुखर हो चली की चेतना मेरे दिल की मुखर हो चली चेतना मेरे दिल की मधुर हो चली मैं तेरी बाँसुरी तुम बचाओ पिया तुम मेरी बाँसुरी बजाओ पिया अगला देखे जी, मन कभी आपका मुझसे विचलित न हो क्यों मन कभी आपका मुझसे विचलित न हो रात दिन अपने से मनाओ पिया रात दिन अपने से मनाओ पिया गजल का आरती ये सजी है तुम्हारे लिए आरती यहाँ पर कई भावनाओं से है कि आरती मैं खुद भी हूँ आरती की तो आरती ये सजी है तुम्हारे लिए आरती ये सजी है तुम्हारे लिए आरती ये सजी है तुम्हारे लिए प्यार का दीप मन जलाओ पिया प्यारी का दीप मन से जलाओ पिया की बस सागर ना अब तुम उजाड़ो पिया जिंदगी का है मैंने सदियों पिया पियाे तो दिल को जरा तुम मनाओ पिया बातें तेने जरा मान जाओ पिया क्या बात है बहुत खूब <laughs> बहुत ही आनंद आ <laughs> बहुत ही आनंद अच्छा आपका बोलना आप भी आप आप आप आपका स्वागत भी। <laughs> अब अन कही सी आपकी ये जो एक अन कही सी रह गई ये कुछ आपकी छोटी सी एक कविता है वो भी बहुत अच्छी है हाँ, अनकही सी रह गई तो वो सुगंधा में अच्छा अच्छा सुगंधा के बहुत ही अच्छा लगा आपने हमारे सा, साथ ये प्रोग्राम में जुड़कर और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा दो लाइनें दिल से स्वीकार लाइने <laughs> तुम बिन जी लेंगे हम तुम बिन जी लेंगे हम पर तुम्हारी आवाज के बिना जी नहीं सकेंगे हम <laughs> क्या क्या है? <laughs> तुम बल दूर रहो तुम बल दूर रहो पर तुम्हारी रचनाओं को हम कहा दूर करेंगे इनी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद स्वागत तो हम फिर कभी वापस हमारा चैन हुआ तो आपको वापस याद करेंगे एक नए के लिए बहुत भी बहुत धन्यवाद आपका हाँ जी, मधुबन मेरा नमस्कार ने हमारे साथ शेयर किया अपना वक्त और बहुत ही सुंदर रचनाओं का अनुभूति कराया इसलिए आपका शुक्रिया धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमने बहुत ही अच्छी रचना सुनील वर्मा जी जी तो अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत 90.4 सुन सुनते रहो। नाइन्टी रहो। अपने सभी सुख एक है अपने सभी हम एक है आवाज को, आवाज को हम एक हैं, हम एक हैं। सोने का नहीं ये वक्त सोने का नहीं जागो बतन खतरे में है सारा चमन खतरे में है फूलों के चेहरे जरद है जुल्फे फिजा की गर्द है उमदा हुआ तूफान है नरगे में हिंदुस्तान है दुश्मन से नफरत फर्ज है घर की हिफाजत फर्ज है बेदा जनता की जमी संगम हमारी आन है जितौड़ अपनी शान है गुलमर्ग का महका चमन जमना का तट गोकुल कपन गंगा के धारे अपने हैं ये सब हमार से कपन उठो दकन की ओर से गंगो जमन की ओर से पंजाब के दिल से उठो सतलुज के साहिल से उठो महाराष्ट्र की खाक से दिल्ली की अर्जे पाक से बंगाल से गुजरात से कश्मीर के भागात से से राजस्थान से कुल के हिंदुस्तान से सभी का फिर से एक बार स्वागत है काव्य और गीतों के इस में। चलिए हमारे साथ नवल जी है और कुछ खास बातें उनसे होगी एक बहुत ही प्यारी सी कविता जो है वो सुनाएंगे निर्मल चंद निर्मल जी का ही है इस बस्ती से उस बस्ती तक स्वागत है आपका हम आपको सीधे साहित्य दुनिया में ले जा रहे हैं जी जी और मुझे बहुत कुछ जो है सहन करना पड़ रहा है क्योंकि मैं हाथ से हूँ और साहित्य से जोड़ा साहित्य से जोड़ा जा रहा है चोर <laughs> मचाया है अच्छा चोर मचा है अच्छा खासा इस बस्ती से उस बस्ती तक शोर मचा है अच्छा खासा इस बस्ती से उस बस्ती तक पैसे का चहु और तमाशा इस बस्ती से उस बस्ती तक क्या बात है पैसों का है चहु और तमाशा इस बस्ती से उस बस्ती तक तुम नाचते हो हम नाचते हैं कैसी है ये माया नगरी क्या भाए? तुम नाचते हो हम नाचते है हैं।, हैं कैसी है ये माया नगरी नाच नचाती चाती रख का सा इस बस्ती से उस बस्ती तक नाच नचाती रक्का का सा इस बस्ती से उस बस्ती तक मंदिर मस्जिद के द्वारे पर महज प्रार्थनाएं हैं हाबी आँखों में लेकर अभिलाषा इस बस्ती से उस बस्ती तक बांध सकेंगे आखिर कितना सीमाएं तो निश्चित कर लें कहा तलक भटकेगी आशा इस बस्ती से उस बस्ती तक क्या बात बनना मिटना यहाँ लगा है सदियों से लेखे जोखे हैं पल में तोला पल में मासा इस बस्ती से उस बस्ती तक आसमान देखा करता है धरती की हर कार गुजर आसमान देखा करता है धरती की हर बस्ती की कार गुजारी आसमान देखा करता है हर बस्ती की कारगुजारी कारगुजारी का मतलब है कि क्या चल रहा है हाँ महलों का पलटा है पासा इस बस्ती से उस बस्ती तक वाह क्या बात महलों का पलटा है पासा इस बस्ती से उस बस्ती तक चाहत है निर्मल की इतनी चाहत है निर्मल की इतनी मिली जाए तो सब कुछ पाया मिल जाए तो सब कुछ पाया चाहत है निर्मल की इतनी मिल जाए तो सब कुछ पाया सरस भाव का कोमल भाषा सरस भाव का कोमल भाषा इस बस्ती से उस बस्ती तक उस बस्ती, तक। उस बस्ती तक। क्या बात है बहुत ही खूबसूरत कविता आपने पढ़ी हम सभी के लिए क्योंकि आज के दुनिया के माहौल को उन्होंने इस बस्ती से उस बस्ती तक बताते हुए लास्ट में अपनी एक शुभकामना रखी कि अगर सरल स्वभाव और कोमल हृदय सभी के अंदर कोमल भाषा अगर सभी समझ ले तो वो समझते है निर्मल चंद निर्मल जी की मुझे सब कुछ मिल गया इस बस्ती से उस बस्ती तक क्या बात बहुत ही खूब लगा आपका ये कविता हमको आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का, का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबान 90.4 एफएम फोर एफ एम पर का व्यर्गी संगम और मैं अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास भी अगर कोई कविता लिखने गाने गजल या कोई शायर या कोई शायरी आपके पास है दिलो दिमाग में तो हमें सुना सकते हैं और शेयर से कीजिए और हम हमारे, आपके दर पर वीडियो मधुबन लाए हैं और <laughs> आपके दिलों में चार चांद लगाने आए तो आपकी भी ये जो ख्वाहिश है वो पूरा हो सकता है इसी कार्यक्रम में आप फोन करके हमें बता सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह पर अपनी कविताओं को बेच सकते हैं या एस एम एस बेच सकते हैं तो हम आपके कविताओं को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे क्या बात तो इसी के साथ मुझे और नवल वर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार सबकैर आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो